ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक सत्रह आमंत्रण एक कदम चलने का भाग एक मेरे प्रिय आत्मन इन तीन दिवसों में बहुत प्रेम की बहुत शांति की आनंद की वर्षा हमारे हृदयों में रही और मैं तो उन पक्षियों में से हूं जिनका कोई निर्णय नहीं होता और मुझे आपने अपने हृदयों में जगह दी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 और आपकी खुशी में आ गए आंसुओं में मुझे जो दिखाई पड़ा उसके लिए भी अनुग्रहित हुआ मैं बहुत आनंदित हुआ इस बात से आनंदित हुआ कि आपके भीतर आनंद के लिए प्यास जगाने में सफल हो जाऊं इससे आनंदित हुआ कि आपको असंतुष्ट करने में सफल हो जाऊं यही जीवन में दिखाई पड़ता है कि यही काम होगा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 वह दिन वन में गया हुआ था और एक दर के नीचे अकेले में बैठा हुआ था उसके कुछ मित्र भी वन विहार को गए थे उन्होंने देखा एक हार्ट अकेला है वे उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मित्र हमने देखा तुम अकेले बैठे हो सोचा चलो तुम्हें कंपनी दे तुम्हें साथ दे एक हार्ट ने उनकी तरफ देखा और कहा कि मित्रों इतनी देर तक में परमात्मा के साथ था तुमने आके मुझे अकेला कर दिया